अथ और अत ये दो शब्द अधिकारी के है। और ब्रह्म जिज्ञासा शब्द ब्रह्म विचार का लक्ष्य है इसलिए सूत्र का अर्थ निकलता है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए अधिकारी ना ब्रह्म जिज्ञासित ये सूत्रार्थ हैं अब तृतीय वर्ण का विचार पूरा होने पर चतुर्थ वर्णक प्रारंभ करते हुए भाष्कर भगवान ने प्रकारांतर से विषयादि की संभावना असंभावना को लेकर गए संशय होने पर पूर्वपक्ष बताया शुरू में तो ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है ये दो विकल्प करके पूर्व पक्षी कहते हैं दोनों विकल्पों में ब्रह्म जिज्ञासा अनुपन्न है ब्रह्म जिज्ञासा उपन्न नहीं हो पाएगी यदि प्रसिद्ध मानते हैं तो कहा कि न ब्रह्म जिज्ञासितम यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासित भाषा में क्यों तो जो ज्ञात अर्थ है तद विषय जिज्ञासा नहीं होती और विचार भी नहीं होता संदिग्ध अर्थ का विचार होता है निर्णय के लिए ज्ञात है का अर्थ निश्चित है यदि तो फिर अज्ञान न होने से वह विचार्य नहीं होगा और अथ अप्रसिद्धम तो सर्वथा अप्रसिद्ध है ऐसा मानते हैं यदि ब्रह्म को तो भी कहते हैं नैव शक्यम जिज्ञासितुम तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो पाएगी क्यों तो जो सर्वथा अज्ञात है तद विषय विचार भी नहीं होता इसलिए विचार के लिए तो सामान्य रूप से ज्ञात विशेष रूप से अज्ञात हो तो संदेह होगा और उस संदेह का निराकरण करने के लिए विचार प्रारंभ होगा विचार से यथार्थ निर्णय होगा संशय का निवर्तक तो ब्रह्म को सर्वथा अप्रसिद्ध मानेंगे अज्ञात मानेंगे तो भी ब्रह्म विचार्य नहीं होगा और सर्वथा ज्ञात मानेंगे सुनिश्चित मानेंगे तो भी ब्रह्म विचार नहीं होगा ये पूर्वपक्ष हुआ तब उच्चते इत्यादि से भास्कर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म अस्थित्रत्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव सर्वशक्ति सन्व शब्द से ही मानस्य व्युत्पाद्यन सेशुद्धवादय प्रतीय तो अस्थितावत ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म प्रसिद्धम अस्ति शब्द यहाँ पर प्रसिद्धि अर्थ का बोधक बन रहा है क्योंकि अस्तित्व यानी सत्ता का प्रकरण नहीं है ये टीकाकार ने कहा अस्तित्व प्रसिद्ध अस्थितावत ब्रह्म का अर्थ किया कि प्रसिद्धम तावत इतर्थ क्यों तो कहते हैं अस्तित्वस्य से अप्रकृत अस्थिपद से प्रसिद्धि पर तो अस्तित्व इस समय अप्रकृत है ब्रह्म अस्तित्व पर आक्षेप नहीं है इसलिए उसका प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है ज्ञान के विषय में चर्चा है इसलिए यहां अस्ति शब्द प्रसिद्धि यानी ज्ञान का परामर्शक है तो अस्ति पदस्य प्रसिद्धि पर तो। फिर एक शंका है ब्रह्म शब्द ही उत्पाद्य मानस्य इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु के न माने न ब्रह्म प्रसिद्धि आपने कहा कि ब्रह्म प्रसिद्ध है यानी ज्ञात है तो ब्रह्म यदि ज्ञात है तब तो ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण भी बताना पड़ेगा जिस प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है वह प्रमाण बताना होगा किस प्रमाण से ब्रह्म प्रसिद्ध है ज्ञात है कि केन न प्रमाणे न ब्रह्मण है प्रसिद्धि यदि कहो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वेद वचन से ब्रह्म प्रसिद्धि है करके ब्रह्म ज्ञान हो रहा तो कहते इतनी नाच्य में नहीं कह सकते न चम ज्ञानमत ब्रह्म की ब्रह्म प्रसिद्धि सात्यम ज्ञानम अन्त ब्रह्म इस वेद वचन रूपी प्रमाण से है ब्रह्मज्ञापक प्रमाण ये वाक्य है ऐसा नहीं कह सकते नाच्यम का अर्थ है क्यों नहीं कह सकते तो इसलिए कि ब्रह्म पदस्य लोके संगति ग्रहा भाव तदित वाक्य अबोधकवात ये पूर्व पक्षी का कथन है कि शब्द का शक्तिग्रह होने पर पदार्थ ज्ञान होता है और जिस पदार्थ पद का अर्थ ज्ञात है ऐसे पदों से युक्त वाक्य को माना जाता है अपने अर्थ का बोधक अर्थ माना जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध ये वाक्यार्थ होता है और पदार्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ और उनका जो आपस में संबंध है उसे वाक्यार्थ कहा जाता है पदार्थ और वाक्यार्थ में इतना ही अंतर है वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदार्थों का जो आपस में संबंध है वह वाक्यर्थ पदार्थ है संबंधी वाक्यार्थ के संबंध रूप वाक्यार्थ के संबंधी पदार्थ होंगे और संबंधात्मक हो जाएगा वाक्यार्थ तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य से ब्रह्म प्रसिद्धि है करके कहोगे का मतलब यह वाक्य ब्रह्म बोधक है ऐसा कहोगे तो वाक्य को अपने अर्थ का बोधक बनने के लिए आवश्यक होता है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान और प्रत्येक पदार्थ का अर्थ निर्णय यानी ज्ञान होगा तत्त पदों का उनके अपने अपने अर्थ के साथ शक्तिग्रह होने पर शक्ति कहते संबंध को संगति ग्रह कहो या शक्ति ग्रह कहो तो पदों का अपने अपने अर्थ के साथ जो संबंध है वाच्य वाचक रूप या लक्ष्य लक्षकत्व रूप वह संबंध लक्षणा या शक्ति रूप संबंध पदार्थ के साथ पदों का माना जाता है वह ज्ञात हो यदि तो माना जाता है शक्तिग्रह हो गया और शक्तिग्रह होने पर पदार्थ का निर्णय होता है तो ब्रह्म पद का अपने अर्थ के साथ शक्तिग्रह होना चाहिए और वो शक्तिग्रह होता है लोक में ही शक्ति का निर्णय और फिर वेद में प्रयुक्त जो लोक में जिन जिन पदों का शक्तिग्रह निश्चित है ऐसे पद जब वेद में प्रयुक्त होते हैं तो तदित तो वाक्य को माना जाता है स्वार्थ बोधक अपने अर्थ का बोधक तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये जो वेद वचन है यह अपने अर्थ का बोधक तब बनेगा जब इस वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का लोक में शक्तिग्रह निश्चित होगा पहले शक्ति का निर्णय होगा संबंध का निर्णय होगा तो ब्रह्म पद का लोक में जिस अर्थ में संबंध है वह शक्तिग्रह हुआ ही नहीं है निश्चित ही नहीं है तो जिस पद का शक्तिग्रह ही नहीं हुआ उस पद का अर्थ निश्चित नहीं होगा लोक में तो अनिश्चित अर्थ है जिस पद का ऐसा ब्रह्म पद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्यस्थ होगा तो अनिर्णित अर्थ वाला जो पद है जिसका अर्थ निर्धारण नहीं है पदार्थ ज्ञात नहीं है ऐसे पद से घटित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को स्वार्थ बोधक नहीं माना जाएगा बोधक नहीं बन पाएगा वह हम एक ये कहते है, ये यहां टीका में लिखा है कि ब्रह्मपद से लोके संगति ग्रहा भावे संगति यानी शक्ति तो लोक में ब्रह्म पद का संगति ग्रह शक्ति ग्रह न होने से ब्रह्म पद की शक्ति किस पदार्थ में है इसका निर्धारण न होने से तद घटित यानी जिसका शक्ति ग्रह नहीं है ऐसे ब्रह्म पद से घटित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य में बोधकत्व तो नहीं रह पाएगा तो तद घटित वाक्य से मतलब वो स्वार्थ का बोधक नहीं हो पाएगा क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान होना जरूरी है और एक पदार्थ दो पदार्थ का ज्ञान होने से वाक्यर्थ बोध नहीं होता वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों का अर्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होता है सभी पदार्थ का ज्ञान हो और एक पदार्थ का भी ज्ञान न हो तो भी वाक्यार्थ बोध नहीं होगा वाक्यार्थ बोध के लिए समस्त पदार्थों का ज्ञान अपेक्षित है तो ब्रह्म पद का तो लोक में शक्ति ग्रहण न होने से अर्थ निर्धारण नहीं होगा तो ब्रह्म पदार्थ ही ज्ञात नहीं होगा तो ब्रह्म पद घटित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य अर्थावबोधक नहीं हो पाएगा वाक्य अर्थ का ज्ञापक नहीं होगा इस वाक्य का अर्थ निश्चित नहीं होगा इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस वाक्य से ब्रह्म प्रसिद्धि है यह नहीं कह सकते यदि ये कहने जाएंगे कि ब्रह्म की, की प्रसिद्धि किससे से, हैं तो से हैं। है तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस वाक्य से है ऐसा पूर्व कहें कहेंगे पूर्व कहते सिद्धांति कहेंगे तो इतनी नाच्यम ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों नहीं कह सकते सिद्धांती पूर्व को पूछेंगे तो कहा इसलिए नहीं कह सकते कि लोक में ब्रह्म पद का शक्ति ग्रह निश्चित न होने से ब्रह्म पद घटित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य को अर्थावबोधक नहीं कहा जाएगा हाँ। हाँ। नहीं लोक लोक लोक लोक से भी नहीं, लोक शब, लोक में होता है लोक का अर्थ होता है वेद से अतिरिक्त सारे ग्रंथ ये लोक है तो व्याकरण आदि से शक्तिग्रह होता है ये बताएंगे शक्तिग्रह के कई एक कारण होते हैं व्यवहार व्याकरण आदि उनसे शक्तिग्रह होता है तो तो तो हा हाँ तो शक्तिग्रह लोक में ही होता है और लेकिन वो कौन है लोक लोक का अर्थ सामान्य व्यवहार शास्त्र को छोड़कर क्यों है वो जो वेद से अतिरिक्त ग्रंथ कोष है व्याकरण है और शिष्ट व्यवहार है शिष्टाचार है ये सब कहीं एक कारण है जिससे शक्तिग्रह होता है और उससे शक्तिग्रह होने के बाद वेद में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग है और उन पदों का अर्थ निश्चित किया जाता है यानी वाक्य अर्थ बोध होता है इस प्रकार आगे बता सिद्धांत की ओर से बताया भी जाएगा हाँ लोक से ही निश्चित होगा करके ब्रह्मपद का शक्तिग्रह लोक से होगा ये सिद्धांत ही बताएंगे और लोक में ब्रह्मपद का शक्तिग्रह होने के कारण ब्रह्मपद घटित सत्यम ज्ञानम ये वाक्य भी बोधक हो जाएगा पहले लो, लोक से प्रसिद्धि है ब्रह्म शब्द की ये बताया जाएगा लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं उनको शक्तिग्राहक व्याकरणाधिक निशय न होने से तो ब्रह्म पद से लोके संगति ग्राह भाव न तद घटित वाक्य से अबोधकवादंक्य ब्रह्मपद उत्पत्तिया प्रथम तस् निर्गुण से सुगुण से वहाशंक के बाद में ये है कि ब्रह्म पद प्रथम तस् निर्गुण सुगुण से च प्रसिद्धि तो ये कहते हैं लोक यानी व्याकरण शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो उस युत्पत्ति से ब्रह्म पद का शक्तिग्रह निर्गुण तथा तो सगुण ब्रह्म में होता है निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म में होता है शक्तिग्रह इसे कह रहे हैं कि ब्रह्मपद युत्पत्तिया प्रथम तस् निर्गुण से ते ब्रह्मण निर्गुण से ब्रह्म सगुण से च ब्रह्मना, ऐसा है करना प्रसिद्धि किससे प्रसिद्धि है तो ब्रह्मपद युत्पत्या तो शुरू में ब्रह्म पद युत्पत्ति से लोक में ब्रह्म पद की शक्ति का निर्गुण ब्रह्म में तथा सगुण ब्रह्म में ग्रह होता है ज्ञान होता है इसलिए निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ के रूप में ब्रह्म पद की व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति करने से ज्ञात होता है प्रसिद्ध है ये कहने जा रहे हैं सिद्धांति की ओर से भगवान भाष्यकार कि ब्रह्म शब्दस्य से ही व्युत्पाद्यम नित्य शुद्धत्वादयों अर्था प्रतीयते बृहतेर धातो प्रथानुगमांत तो ब्रह्म ही से ही युद्पाद्यमान जो ब्रह्म शब्द है युत्पाद्य मान ने जिसकी व्याकरण शास्त्र के अनुसार युत्पत्ति की जा रही है उसे कहा जाता है युत्पाद्यमान <coughs> और व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति करते हैं ब्रह्म शब्द की तो ब्रह्म शब्द का नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव ब्रह्म अर्थ प्रतीत होता है ये निर्गुण ब्रह्म और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान यह सगुण ब्रह्म भी अर्थ प्रतीत होता है से ये कह रहे हैं तो युत्पाद्यमान ब्रह्म शब्दस्य नित्य शुद्धत्वादय अर्था प्रतीयते नित्य शुद्धत्वादयों में आदि शब्द से बुद्धत्व मुक्तत्व और सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति समन्वितत्व इन सब को लेना अर्थ ब्रह्म शब्द के लोक में ही प्रसिद्ध हो रहा है ज्ञात हो रहा है, लोक से ही ज्ञात हो रहा है कैसे तो कहते बृह तेर धातु अर्थानुगमांत बृंगी वृद्धौ धातु है और उस ब्रीही उद्धव धातु से यही अर्थ ब्रह्म शब्द के प्रतीत होते हैं ज्ञात होते हैं बृहतेर्धातो अर्थानुगमांत इसकी व्याख्या भाष्य में टीका में आ रही तो है तो टीका को देखिए अस्थ अशिया ने ब्रह्म शब्द से ही उत्पाद्यमान इत्यादि वाक्य का टीकाकार करते हैं ये अर्थ है कि श्रृत सूत्रे पदस्य प्रयोग अन्यथा अन्य अर्थो अस्ति इति ज्ञायते अथातो ब्रह्म ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र में और सत्य ज्ञानमत ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्या अयम आत्मा ब्रह्मा इत्यादि कई श्रुतियों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है और ब्रह्म सूत्र में भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि में ब्रह्म पद का प्रयोग है तो श्रुति वाक्य में तथा सूत्र वाक्य में ब्रह्म पद का प्रयोग होने से ये समझना चाहिए कि उसका कोई न कोई अर्थ जरूर है वो निरर्थक नहीं है ब्रह्म शब्द का कोई न कोई अर्थ निश्चित है निरर्थक नहीं है वो क्योंकि जो प्रमाणभूत वाक्य होता है उस प्रमाणभूत वाक्य में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य भी प्रमाणभूत वाक्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि व्यास वचन भी प्रमाणभूत वाक्य है श्रुति और स्मृति रूप है तो ये जो प्रमाणभूत वाक्य है इनमें प्रमाणत्व की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा इनमें इन वाक्यों में प्रयुक्त हरेक पद का अर्थ है कोई ना कोई निरर्थक एक भी शब्द नहीं है नहीं तो अप्रामाण्य आएगा अरे अप्रमाण हो नहीं सकते वेद वचन तथा सूत्रवाक्य इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार की श्रुतो सूत्रेच च ब्रह्म पदस्य प्रयोगाक प्रयोग अन्यथा अनुपत्या कश्चित अर्थ अस्ति इति थे यह अर्थ प्रमाण से प्रमाणभूत वाक्य में ब्रह्म पद का प्रयोग होने से यह निश्चित होता है कि उसका कोई ना कोई अर्थ है प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोग अदर्शनात प्रमाणभूत जो वाक्य हैं वह आप वचन हुआ करता है लौकिक वाक्य और वेद तो स्वतः प्रमाण ही है उसमें निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं देखा गया इसलिए ब्रह्म पद घटित तो अनेक श्रुति वाक्य तथा सूत्र वाक्य है और वे प्रमाण हैं। इसलिए उनके प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मानना होगा कि प्रमाणभूत वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द सार्थक है उसका कोई ना कोई अर्थ है अब अर्थ है तो कौन है कौन सा अर्थ है फिर इतना मात्र अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित हो रहा है कि प्रमाणभूत वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म पद पद सार्थक है उसका अर्थ है वो कौन सा है अर्थ ये कैसे निश्चित करेंगे तो कहते हैं सच अर्थो महत्व रूप इति व्याकरणात निश्चे ये शक्ति ग्राहक अनेक प्रमाणों में एक व्याकरण भी प्रमाण है तो व्याकरण रूप शक्ति ग्रह ग्राहक हेतुओं में से ये व्याकरण एक हेतु है उससे ये निश्चित होता है कि ब्रह्म पद का महत्व अर्थ है तो महत्व रूप अः अर्थ व्याकरण से ब्रह्म शब्द का निश्चित होता है महत्व अर्थ कैसे निश्चित होगा व्याकरण से इसके लिए कहते हैं कि ब्रह्म शब्द में यानी मूल प्रातिपदिक प्रा, ब्रह्मन और ब्रह्मन इस प्रातिपदिक में प्रकृति है ब्रीहि धातु और मनिन प्रत्य होकर ब्रह्म शब्द बना है ब्रिंघेर नो अच्छ एक सूत्र है उससे ब्रह्म शब्द बनता तो ब्रीही धातु वृद्धिअर्थ में है ये कहते हैं कि ब्रीही वृद्धौत सा वृद्धि निरवधिक महत्वचकाभात तो सा वृद्धि यानी ब्रीही धातु का अर्थभूता जो वृद्धि है जो ब्रह्म शब्द का प्रकृति है ब्रीही धातु उसका अर्थभूत जो वृद्धि यानी ब्रह्म शब्द में प्रकृति अर्थ है वृद्धि ब्रह्म शब्द में प्रकृति है ब्रीह धातु उसका अर्थ है वृद्धि िन प्रत्यय का अर्थ है कर्ता मन इन प्रत्ययकर्ता अर्थ में हुआ है इसलिए ब्रिंघनात् ब्रह्म यह अर्थ निकलता है जो महान है महत्व वाला है ऐसा अर्थ निकलेगा वृद्ध है वृद्ध का अर्थ है शरीर से लंबी आयु वाला ऐसा नहीं वृद्ध का अर्थ होता है व्यापक बढ़ा बढ़ा हुआ बड़ा बड़ा और बड़े का वाचक है महत शब्द और महत का भाव है महत्व तो मनिन प्रत्यय का अर्थ हुआ करता बृह धातु का अर्थ हुआ वृद्धि वृद्धि यानी बढ़ना तो बढ़ते बढ़ते कहा तक जाया जाता है तो कहा अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न करम किंचित साष्टा सा परागति वहां भी पर शब्द का अर्थ है व्यापक भ्यंतर सूक्ष्म यानी महत्व व्यापक अर्थ महत्व निकलता है तो बाकी तो इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत भी उत्तर उत्तर जो है पूर्व पूर्व की अपेक्षा महत्व है उनमें भी महत्व तो है लेकिन सापेक्ष महत्व तो है और निरपेक्ष महत्व अव्यक्त की अव्यक्त महान की अपेक्षा महत होने पर भी जो अव्यक्त है वह पुरुष की अपेक्षा तो अहमहत हुआ महत नहीं हुआ और पुरुष अव्यक्त से भी महान है और वो उस वो किसी से भी अमहत नहीं है महत्व का अभाव किसी के भी दृष्टि में उसमें नहीं है इसलिए वो परत्व की पराकाष्ठा साकाष्ठा सा परागति के अनुसार तो बृह धातु का अर्थ है महत्व वृद्धि तो वृद्धि ऐसी लेनी है जो यहां वृद्धि को संकोचित करने वाला वृद्धि को संकुचित करने वाला कोई न होने से उपद निरिशय वृद्धि ली जाएगी बृह धातु का अर्थ ब्राह्मण में जो प्रकृति है बृह धातु उसका अर्थ है वृद्धि वृद्धि यानी महत्व और वो महत्व ऐसा लिया जाएगा जो संकुचित नहीं है असंकुचित महत्व संकुचित कहा जाता है सापेक्ष महत्व को असंकुचित महत्व का अर्थ निकलेगा निरपेक्ष महत्व तो जो निरपेक्ष महत्व है वो ब्रीही धातु का अर्थ निकलेगा और वो जिसमें है वो हो जाएगा ब्रह्म तो इस प्रकार ये व्याकरण शास्त्र के अनुसार ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलता है वृद्धि यानी से महत्व और निरतिश महान जो वस्तु है उसे बताता है व्याकरण शास्त्र के अनुसार ब्रह्म शब्द और महान कौन है तो महतो महत्व इत्यादि वचन के अनुसार वो ब्रह्म ही है परमात्मा ही है उससे व्यापक दूसरा कोई नहीं है कोई है इस प्रकार ये उत्पाद्यमान जो ब्रह्म शब्द है उससे ये अर्थ निकलता है कि से महान वस्तु और से महान वस्तु है लोक में उसी को महान कहा जाता है जिसमें दोष नहीं है जो निर्दोष है इसलिए नित्य शुद्ध जो है शुद्धता है दोष राहित्य बुद्धता है जाड्य राहित्य और मुक्तता है बंधराहित्य तो जो निर्दोष हो जड़ न हो और बद्ध न हो ऐसे वस्तु को ही लोक में महान कहा जाता है वह महान है जिसमें कोई दोष नहीं है जिसमें दुनिया भर के दोष हैं उसे अल्प कहा जाता है शूद्र कहा जाता है जिसको जिसमें जड़ता है वो भी अल्प ही कहलाता है और जिसमें बंधन है वो भी अल्प ही कहलाता है अन्य यानी महान होगा जो निर्दोष है जड़ताहीन है बंधन रहित है उसे माना जाता है महान वही है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से नहीं अपितु व्याकरण शास्त्र के अनुसार ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करने से ही ब्रह्म शब्द का शक्ति ग्रह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो परमात्मा है उसमें हो रहा है ब्रह्म शब्द का शक्ति ग्रह लोक से ही यानी से और महान होने के लिए लोक में एक तो दोष रहित होना चाहिए और गुण होने चाहिए उसमें इसलिए सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति समन्वितुण से जो युक्त ऐसे गुण जिसमें होते हैं उसको लोक में महान कहा जाता है तो ये सगुण ब्रह्म सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति समन्वितत्व आदि गुणों से युक्त ब्रह्म भी यहाँ पर ब्रह्म शब्द के युत्पत्ति से ब्रह्म पदार्थ के रूप से अवगत होता है ज्ञात होता है इसलिए ब्रह्म शब्द की प्रसिद्धि लोक में व्याकरण शास्त्र में ब्रह्म शब्द के युत्पत्ति से ही है ये कहा जा रहा है तो ब्रीहि वृद्धो इति स्मरणात् मतलब व्याकरण शास्त्र स्वयं स्मृति है और व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है धातुपाठ पाणिनी जी के प्रसिद्ध हैं सूत्र पाठ अष्टाध्यायी धातु पाठ फिर लिंगानुशासन और गण गणपाठ और एक है तो ये पांच ग्रंथ प्रसिद्ध शिक्षा पाणनीय शिक्षा ये पांच ग्रंथ पा, लोक में बड़े प्रसिद्ध हैं पाणिनी जी के तो उसमें एक धातु पाठ नाम का हाँ? हाँ? तो ये जो है आ, धातु पाठ में आ, एक धातु है ये ब्रीही धातु 2004 धातु है उसमें से एक धातु विशेष है ब्रीही धातु और उनके अर्थ बताए हुए हैं ब्री धातु का अर्थ क्या होगा तो वृद्धि तो ब्रीह वृद्धो जैसे भू धातु शुरू में आता है तो उसका अर्थ बताया भू सत्तायाम सत्तारू का अर्थ होता है उसका भू सत्तायाम ऐसे ब्रिही वृद्धो ब्रीही वृद्धो और ये की ईत संज्ञा होकर के लोप होता है इदित होने से ईदितो नुम धातु एक सूत्र है उससे नुम वगैरह होकर के ब्रिंग बन जाता है धातु वो अनुस्वार आ जाता इकार चला जाता है अनुस्वार आ जाता है ये लघु सिद्धांत कौमदी पढ़ने से ये सब पता चल जाता है तो ब्रीही वृद्धो इति स्मरणार्थ यानी धातु पाठ में ब्रीही वृद्धो धातु होने से सा वृद्धि यानी ब्रीह धातु का अर्थ होता वृद्धि लेना निरौधिक महत्वम वो वृद्धि का अर्थ है निरौधिक महत्व ऐसा क्यों तो कहते संकोच का भावात तो कोई संकोचक वहां पर ना होने से वृद्धि में संकोच करने वाला कोई ना होने से है और श्रुतो और ब्रह्म शब्द के साथ साथ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में अनंत शब्द का भी पाठ है इसलिए कहते हैं श्रुतौ अनंत पदेन सह प्रयोग ज्ञायते तो अनंत शब्द का अर्थ होता है अपरिछिन्न अंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद अनंत का अर्थ है परिच्छेद रहित तो। देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिचिनता से रहित अपरिचिन्न और अपरिचिन्नता के वाचक अनंत शब्द के साथ ब्रह्म पद का पाठ होने से भी ये अज्ञात होता है कि यहां निरतिशय महत्व रूपा वृद्धि ब्रह्म शब्द में प्रकृति रूप वृह धातु का अर्थ है आगे कहते हैं च निरवधिक महत्वत्जुणीन न संभवती, संभवती तो ये निरधिक महत्व जो बृह का अर्थ है निरधिक महत्व का अर्थ है महत्व निरपेक्ष महत्व कहते हैं यदि अंतवत्वादि दोष ब्रह्मण शब्द के अर्थ में रहेंगे तो उसमें ये निरतिशय महत्व सिद्ध नहीं होगा और सर्वज्ञत्वादि गुण न होने से भी निरतिशय महत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा इसके लिए निरतिशय महत्व की उपपत्ति के लिए जरूरी है जिसमें जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म इस प्रातिपदिक का अर्थ है उस प्रातिपदिक अर्थ में निरतिशय महत्व के उपपत्ति के लिए मानना होगा वह अंतत्वादी दोषों से रहित है सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त है तभी ये से महत्व आएगा इस दृष्टि से कहते हैं कि निरौधिक महत्व अंतवत्वादी दोषवत्वे सर्वज्ञत्वादि गुण न संभवती लोके गुणहीन दोषवतो दोषवत् अल्पत्व प्रसिद्ध लोक में जो गुण रहित है और दोषवान है उसे महान न कह करके अल्प कहा जाता है शुद्र कहा जाता है दोषवान को और गुणहीन को और जो लोक में है वही शास्त्र में होता है इसलिए ब्रह्मण प्रातिपदी में निरतिश महत्त्व की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा उसमें अंतवत्वादी कोई दोष नहीं है समस्त दोषों से रहित है निर्दोषम ही समम ब्रह्म और सर्वज्ञत्वादि गुण है उसमें <coughs> यह मानना पड़ेगा अतो बृंग ब्रह्म इति व्युत्पत्तिया देश काल वस्तुतः परिच्छेदा भाव रूपम नित्यत्म प्रतीयते तो ब्रिंग ब्रिंगहण्वाद ब्रह्म ऐसी उत्पत्ति ब्रह्म शब्द की करते हैं तो ब्रिंग हनन, ब्रिंग ब्रिंगहण का अर्थ निकलेगा वो ब्रीही धातु है ना वृद्धि अर्थ में तो ब्रिंग ब्रिंगहण का अर्थ निकलेगा निरति से व्यापक व्यापक वृद्ध बड़ा बड़ा होने से ब्रह्म है बृंगणाथ अने बढ़ने से बढ़ा बढ़ा हुआ होने से ब्रह्म है तो बढ़ा हुआ होना वो तो किसी की अपेक्षा से बढ़ा हुआ है लेकिन किसी की अपेक्षा से छोटा भी है ऐसा तो ऐसा नहीं है वो किसी की भी अपेक्षा से छोटा नहीं है सबसे बड़ा ही है किसी को भी लो तो उसे कहा जाएगा निरतिश वृद्ध बढ़ा हुआ तो ब्रिंघना तो ब्रह्मा ब्रिंग हनात ब्र, ब्रिंग हननात, ब्रिंग इति उत्पत्यादेश काल वस्तु ब्रह्मदेश पर भाव नि प्रतीय अराथनिकलेगा अविद्यादि दो अब ये एने शब्द की उत्पत्ति से शब्द लोक में प्रसिद्ध है निरतिशय महान वस्तु में ये बताया गया ब्रह्म शब्द का अर्थ है निरतिशय महान वस्तु ये अभी तक बताया ना अब निरतिशय महान परमात्मा ही है इसलिए अब जो ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया गया था अस्तित्व ब्रह्म प्रसिद्धम मूल भाष्य में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम इससे निर्गुण ब्रह्म को बताया गया और सगुण ब्रह्म को बताया गया सर्वज्ञम सर्वशक्ति से इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार नित्य शुद्धत्व क्या है तो कहते अविद्यादि दोष शून्यत्व शुद्धत्व जो अविद्यादि दोषों से रहित है उसे कहा जाएगा नित्य शुद्ध जिसमें कभी भी वस्तुतः अविद्यादि दोषों का स्पर्श होता ही नहीं वो नित्य शुद्ध कहलाता है नित्य शुद्ध स्वभाव और बुद्धत्व तो क्या है नित्य बुद्ध स्वभावत्व तो कहते हैं जाड्य राहित्यम बुद्धत्वम, तो कभी भी जिसमें जड़ता नहीं है इसलिए श्रुति उसे कहती है प्रज्ञान घन है घन प्रत्यय प्रज्ञान शब्द जो चैतन्य है उसे विजातीय जड़त्व के सर्वथा अभाव को बताता है घन प्रत्यय तो प्रज्ञान घन में घन प्रत्यय ने जैसे जड़त्व के ले का भी वहां पर अस्तित्व नहीं है करके कहा इसलिए कहा जाड्य राहित्यम बुद्धत्व और बंध काले स्वतो बंधा भावो मुक्तत्व चतीय तो जिस समय व्यवहार अवस्था में अध्यस्त कार्यक्रम संघात के संबंध से अध्यस्त बंध प्रतीत हो रहा है उस समय भी परमात उस आरोपित बंध का असंस्लेष मुक्तता तो बंध काले स्वतः बंधा भावो मुक्त प्रतीयते यही निरतिशय महत्व है अविद्यादि दोष राहित्य जाड्य राहित तथा बंध राहित्य कोई निरतिशय महत्व कहा जाता है ये जिसमें है वो निरतिशय महान है यही निरतिशय महत्ता का प्रयोजक है यह सब ब्रह्म में है इसलिए ब्रह्म शब्द का त्पत्ति लभ्य अर्थ नित्य शुद्ध गुप्त स्वभाव परमात्मा है आगे कहते हैं कि एवं सकल दोष शून्यम निर्गुण प्रसिद्धम तो इस प्रकार अविद्यादि समस्त दोषों से रहित जो निर्गुण ज्ञेय ब्रह्म है वह ब्रह्म शब्द के युत्पत्ति से ही व्याकरण शास्त्र के अनुसार युत्पत्ति करते हैं तो प्रसिद्ध है लोक में तथा सर्वज्ञवादि गुण कंच तत्पद वाच्यम प्रसिद्धम तत्वशी वाक्यांतर्गत शब्द का वाच्यर्थ के रूप में भी वह प्रसिद्ध है तत्पद वाच्यम प्रसिद्धम सर्व कौन तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति समन्वित गुण वाला सगुण ब्रह्म वो तत्पद का वाच्य अर्थ है वह भी निरतिशय महान लोक में कहलाता है वह भी ब्रह्म शब्द के व्युत्पत्ति से ही प्रसिद्ध है कार्यस्य वा परिशेषे जेयस कार्यशेषे अलसंगशक्तिम्व लाभा जेयस कार्यशेषे तो सर्वज्ञ उसे इसलिए कहा जा रहा है कि यदि तत्पद के वाचार्थ ईश्वर से कुछ अज्ञात रहेगा जानने योग्य शेष रहेगा ज्ञात नहीं होगा उसे तो फिर वह सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा परिचिन्नता उसमें जो अल्प होगा जो जो जानना बाकी है उसका तो ज्ञान नहीं है तो इसलिए वो निरतिशय महान न होकर अल्प सिद्ध होगा जीव को भी कुछ का ज्ञान है कुछ का ज्ञान नहीं है इसलिए अल्प है और ब्रह्म भी तत्पद वाचार्थ यदि जीव के तरह कुछ वस्तुओं को जानेगा कुछ को नहीं जानेगा तो अल्पज्ञ सिद्ध होगा जीव के तरह महान नहीं होगा वो हो, अल्प ही हो जाएगा फिर इसलिए सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए उसके महत्ता की सिद्धि के लिए उसको सर्वज्ञ होना जरूरी है और सर्वज्ञ होगा जब उसको सब का ज्ञान रहेगा कुछ भी उससे अज्ञात नहीं रहेगा और सर्वशक्ति समन्वित तो जो नहीं होगा तो जीव भी तो कुछ का कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता कुछ कार्य को संपन्न करने की शक्ति जीव में भी है कुछ करने की शक्ति नहीं है इसलिए अल्प है जीव तो जीव के तरह ही यदि परमेश्वर में भी तत्पद वाच्यर्थ में भी सब कुछ करने की शक्ति नहीं होगी कार्यमात्र को आकाश से लेकर के स्थल देह पर्यंत समस्त कार्य को संपन्न करने की शक्ति नहीं होगी यदि तो जीव में और ईश्वर में क्या अंतर होगा फिर जीव भी कुछ करता है कुछ नहीं करता और ईश्वर भी कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है तो जीव के तरह अल्प सिद्ध हो जाएगा इसलिए समस्त कार्य का संपादन करने की शक्ति भी ब्रह्म में है इसलिए कहा सर्वशक्ति समन्वितम और सर्वज्ञ ये ब्रह्म शब्द का अर्थ लोक में प्रसिद्ध है तो ज्ञे से कार्य से परिशेष अल्पत्व प्रसंग सर्वज्ञत्व सर्व कार्य शक्तिमत्व लाभात अब भाष्य में आगे वाक्य आ रहा है वाक्यात्मच्य इत्यादि इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मदर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवावशिष्य शांति शांति शा शा शंकर शंकरचार्यवं बाधरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुररात्ति मूर्तिद विभागि वोम वदव्यादेहाय नमः दक्षिणाूर्त शांति शांति शातिशाशा